शिव पुराण रुद्र संहिता सनत कुमार जी कहते हैं मुनिवरों इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांध कर सामने खड़े हो गए उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जब किया तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और विश्व पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए उस समय पार्वतीपति शिव का मन प्रसन्न था उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरे दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्रीहरि से बोले शिवजी ने कहा देवश्रेष्ठ उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा इसमें संशय नहीं है परंतु वे महादेव्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था अतः तो यद्यपि इस समय उन्होंने उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते मुनीश्वर शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया जब कर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभ से कहना आरंभ किया ब्रह्मा जी बोले परमेश्वर आप योग वेदताओं में श्रेष्ठ परब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में ढाला गया है इसके प्रेरक तो आप ही हैं इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मेख्यों का वध उचित है आप तो राजा हैं अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए राजा यदि आपने राज्य तथा सर्व सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए विलम्ब मत कीजिए देवदेवेश बड़े बड़े मुनिश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं प्रभो आप देवताओं के सार्वभम सम्राट हैं ये श्रीहरी आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है अजन्मा देव श्रीहरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र राज्य कार्य संभालने वाले मंत्री हैं सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं यह बिल्कुल सत्य है